नमस्कार आप सुंदर रेडियो मोदन वन जीरो सेवन पॉइंट एट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में और हमारे स्टूडियो में पहुँचे हैं गांधीन फिलॉसफी के विषय शुभाराव संस्थान से जुड़े हुए धर्मेंद्र जी हमारे साथ हैं और अलग अलग पूरे भारत भर में अपना शिविर चलाते रहते हैं और लोगों को जगाना लोगों को सात्विक जीवन के बारे में बताना ये कार्य आपका हमेशा चलता रहता है और उसमें भी जहाँ आदिवासी या फिर ऐसे तबके के लोग हों जिनके जीवन जीने की कला में थोड़ी कमी है या जीवन जीने के लिए संघर्ष हैं ऐसे लोगों को मिलकर उन्हें संबल बनाना और उनको मार्गदर्शन करना ये काम करते हैं तो धर्मेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार कैसे हैं आप ठीक हो जी जी मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा बताइए आप अपने बारे में <laughs> मैं दिल्ली में रहने वाला हूँ दिल्ली का चाँदी चौक एरिए में जी एक प्रवासी हूँ और डॉक्टर एसेंस एन सुब्बा जी के साथ जब देश के अंदर आतंकवाद पंजाब में नहीं भिंडरा वाले कहा बहुत आतंक चल रहा था दी दी दी। और मणिपुर के अंदर भी तोड़ने की बात चल रही थी उस टाइम डॉक्टर सुब्बा राव जी ने देश में पूरे देश की शांति के लिए सद्भावना रेल यात्रा चलाई थी वो यात्रा गवर्नमेंट ने हमें बारह बोगी की ट्रेन दी थी जिसमें हम एक टाइम में ढाई भाई बहन रहते थे हम पूरे देश के अंदर शांति एकता भाईचारे का संदेश लेकर जगह जगह पर जाते थे हम साइकिलों के द्वारा स्कूल में कॉलेज में आश्रम में कुमारी छे के केंद्र में वहां जा जाकर हम राष्ट्रीय एकता भाईचारे का संदेश कर देते दे दे दे। दे। थे उस संदेश पूरे देश के अंदर मैंने वो यात्रा करी करीबन आठ महीने हम उस यात्रा में रहे और देश के कोने कोने के पहली बार हमने पूरा भारत देखा कोने कोने के से भाई बहन आए मणिपुर से आए तमिलनाडु से केरला सब से सबसे मिलकर लगा कि मैंने एक अद्भुत भारत को देखा। का दर्शन किया है और उसमें डॉक्टर सुबा राव जी जो थे उनका एक अपना व्यक्तित्व था हु उनको देख कर लगता था कि वो एक संत हैं जिनको आज मिलकर हम अपने आप को धन्य मानते हैं जी, तो जी। इसी कारण हम सुबह से कनेक्ट हुए जी धर्मेंद्र जी काफ़ी अच्छी बात आपने सद्भावना की रैली के बारे में बताया बहुत सुना रखा था और प्रैक्टिकल आपने अनुभव किया है तो सुनकर और फिर से एक बार जो है पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं और गांधी फिलॉसफी की बातें भी हम लोग सुनते हैं मोटिवेट होते हैं हम रेडियो पर भी उनके बारे में बताते रहते हैं अभी दो तो अक्टूबर में भी हमने उनके बारे में कार्यक्रम चलाया था और आज हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं जिनको सुनकर फिर से वो पूरी बातें ताज़ा हो जाती हैं और आप ग्लोबल सबमिट में यहाँ ब्रह्मा कुमारी आए हैं तो मैं चाहूँगा कि इस ग्लोबल सबमिट की कुछ बातें आप शेयर कीजिए आपका अनुभव जब सूचना मिली कि माउंट आबू में एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है तो मन में जिज्ञासा हुई कि हमारा एक नेशनल यूथ प्रोजेक्ट चलता है जो सुब्बा राव जी ने इसका गठन किया कि उन भाई बहनों को भी हम इस इस ब्रह्मा कर्मवार केंद्र के अंदर हम ले आए हैं इस सम्मिट में आए समिट में हम यही आइडिया था कि हम कुछ ही जैसा हमारा कैंप होते हैं रेगुलर कि सुबह पाँच बजे उठेंगे और युवा गीत करेंगे श्रम दान करेंगे <laughs> और इस तरह का तो हमें नहीं मिला पर एक अद्भुत जो शक्ति है विचार है वो हमें मिला ऐसा विचार जिसको दुनिया में जगह जगह पे पहुंचना चाहिए बहनों के द्वारा इतना सुंदर अभी मैं उषा बहन जी के मंच पे यानी अपना जो अद्भुत ज्ञान है वो दे रही थी तो लगा कि ऐसा ज्ञान तो दुनिया में कहीं नहीं मिला मैं यहाँ पर आया हूँ तो अपने आप को धन्य मानता हूँ कि इन बहनों ने इतना बढ़िया नहीं सुंदर कार्यक्रम किया जिससे कि मन के अंदर बहुत ही शांति हो रही है और हम चाहते कि ब्रह्म कुमारी केंद्र के साथ बहनों के साथ भाइयों के साथ मिलकर हम देश देश में जहाँ हम कैंप करते हैं शिविर करते हैं वहाँ पर बहनें आएँ और इस तरह के ऐन सुंदर विचार को फैलाएं जिससे कि युवा आज जो भटक रहा है उसको एक नई दिशा एक रास्ता दिखाई दे धर्मेंद्र जी काफ़ी अच्छी बात आपने ये बताया और मुझे लगता है कि ये एक आज के समय की ज़रूरत है समय की पुकार है संसार में बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं विचारों की कमी है सुंदर विचारों की कमी है आत्मा से जोड़ने की कमी है तो वो चीज़ें ब्रह्म के द्वारा कराया जा रहा है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपके साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़ेंगे और आप बहनों के द्वारा जो है अच्छे विचारों का प्रचार प्रसार करेंगे तो जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक संदेश के रूप में आप क्या देना चाहेंगे रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग सुन रहे हैं आपको संदेश देश के अंदर आज जो स्थिति चल रही है कि जिसके कारण लोग सोचने सोचने समझने की शक्ति है वो उनके अंदर कम होती जा रही है तो कुछ ऐसे विचार नहीं मिल रहे हैं ऐसे ज्ञान नहीं मिल रहा है जिससे कि जो नौजवान वर्ग है ख़ास तौर पर वो नए अलग अलग दिशा में भटक रहा है और जो आज मोबाइल जो आ गया है वो एक बहुत बड़ा कारण है कि वो परिवार में जो संस्कार होने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं तो ऐसे यानी केंद्र के माध्यम से ऐसा विचार दुनिया में फैले कि नौजवानों को एक रच, अपना जो रास्ता है वो दिखाई दे कि हमें इसी रास्ते पर चलना है संस्कार को लेना है और देश के जितने भी बुजुर्गों का सम्मान करना है बहनों का सम्मान करना है वो विचार सुन को मिले ये संदेश है धर्मेंद्र जी बहुत सुंदर संदेश आपने दिया और वर्तमान समय में जो संसार में चीज़ें हो रही हैं उसके प्रति आपकी जो है मनोभावना है चिंता है और उसको मिठाने के लिए आप चाहते हैं कि आपके साथ आपके संग के साथ में ब्रह्मा कुमारी भी जुड़े और इस मुहिम को चार चाँद लगाएँ और जो संसार में जो चल रही है दुख है दर्द है युवाओं के बीच में संघर्ष है वो ख़त्म हो जाए और सभी लोग सुखी हो सर्वे सुखे ये भाव जो है सभी सुखी हो सबका भला हो ये भावना आपके अंदर है और इसी भावना को लेकर आप काम करते हैं आपको बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए अपने विचार साझा करने के लिए तो चलिए मित्रों धर्मेंद्र जी की बातें सुनकर कहीं ना कहीं आपके अंदर भी सेवा भाव विस्फोट हो रहा होगा अंकुरित हो रहा होगा तो उसे फुले फले उसको वो पालना दे अच्छी तरह से और ज्ञान योग मेडिटेशन से उसे जो है सवारे सजाए अपने जीवन को अच्छा बनाए ऐसी शुभारशा के साथ फिर मिलते हैं सलाम नमस्ते जय हिंद जय भारत ओम शांति ओम सुनते रहो मुस्कते रहो इस समय देश को एक दिशा देने की जरूरत है जवाहर हाँ ठीक कह रहे बाबू मेरा नाम सुषमा है हम आपके साथ देश सेवा करना चाहते हैं आदमी हमेशा मारा जाता है इसलिए एक एकजुट होने में ही शक्ति है सब समान होंगे सबका बराबर का अधिकार होगा तैयार हो, हो जाइए संघर्ष के लिए